ओ तो तुम्हारा कहने का के मतलब ये है कि किरण पंडित और ऋतु एक दूसरे को जानते थे विक्रांत ने बड़े ध्यान से इस बारे में विचार किया और फिर उसने नैना से सवाल किया मुझे याद है ये ऋतु तो बीच की विक्टिम थी ना इससे पहले भी कुछ लोग मारे गए थे और बाद में भी कुछ लोगों को विक्टिम बनाया गया है और, और ये रितु इस केस की अकेली फीमेल विक्टिम नहीं है, है ना? हाँ, नैना ने जवाब दिया इन नौ लोगों में ऋतु तीसरे नंबर पर थी उसे एक कुएं के पास ले जाकर मारा गया था ये कुआं उसके कॉलेज से लगभग दो किलोमीटर की दूरी पर था क्राइम सीन के रिकॉर्ड में बताया गया है कि शायद रितु ने कुएं के पिलर से नीचे छलांग लगाई थी लेकिन उसकी मौत ऑन द स्पॉट नहीं हुई थी उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया था उसके बाद जाकर वो मरी है फिर विक्रांत ने आगे कहा मुझे अच्छे से याद है डीसी पी डिस ने बताया था की जब वो इस केस पर काम कर रहे थे तब कुछ लोगो ने उन्हें बताया था की जब ऋतु मरने से पहले काफी डरी और घबराई हुई थी इसलिए उन्होंने शक जाहिर किया था कि शायद रितु ने मरने से पहले कुछ भयानक या डरावना देखा था नैना थोड़ा असहज होते हुए जवाब दिया और फिर उसने विक्रांत से कहा बेबी मैं बहुत थक गई हूँ पिछले दो दिन से एक मिनट भी नहीं सोई हूँ और पता है मुझे डर लग रहा है कि कहीं केशव पंडित के छूटने से पहले तक हमें कुछ एविडेंस नहीं मिला तो तुम ज्यादा मत सोचो विक्रांत ने नैना को समझाते हुए कहा बस केस पर ध्यान दो अपने काम पर ध्यान दो और अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालो ये सोचो कि अगर ये केस इतना आसान ही होता तो फिर इतने दिन तक पेंडिंग क्यों पड़ा रहता और फिर ये केस हमारे हिस्से में क्यों आता तुम ज्यादा सोचो मत थके हो तो थोड़ा ब्रेक लेकर आराम कर लो वरना तबीयत खराब हो जाएगी फिर नैना ने विक्रांत को ये भरोसा दिलाया कि वो अपना ध्यान रखेंगी और फिर उसने कहा और तुम भी अपना ध्यान रखो ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है समझे और हाँ अब जो कुछ भी वहां हो मुझे अपडेट देते रहना चलो गुड नाइट दोनों ने एक दूसरे से कहा और साथ में फोन पर ही एक दूसरे को किस करते हुए फोन रख दिया फोन रखते समय विक्रांत को अपने मन में एक अजीब तरह के अकेलेपन का अनुभव हो रहा था उसने अपने पैर में लगे प्लास्टर, को हाथ से कर दिया। प्लास्टर को देखते हुए वो मन ही मन सोचने लगा इस प्लास्टर को हटने में ही लगभग एक दो महीना लग जाएगा और फिर मुझे सही से चलने में लगभग तीन महीने लग जायेंगे तीन महीने तक एक ही जगह बैठे बैठे भला कैसे काम चलेगा मुझे जल्दी ठीक होना है कुछ ना कुछ करके जल्दी से ठीक होना है। काश अदृश्य शक्ति मुझे कोई ऐसी डिवाइस दे दे जिससे मेरी ये चोट जल्दी से ठीक हो जाए और फिर मैं आराम से चलने लग जाऊ ये सब सोचते हुए विक्रांत ने अपना डिवाइस बार खोल लिया उसने तुरंत ही अपने अदृश्य शक्ति के सिस्टम के इंटरफेस को खोल लिया इंटरफेस खोलते ही वो वहां पर नजर आ रहे प्वाइंट को देखकर दंग रह गया पिछले दिन के टास्क के लिए उसका सक्सेस रेट दो था विक्रांत बिल्कुल शॉक्ड रह गया उसकी धड़कन इतनी जोर जोर से चलनी शुरू हो गई थी कि अगर हार्ट बीट मॉनिटर को बंद ना किया गया होता तो शायद अब वो की हार्ट बीट पर अलार्मिक अगर विक्रांत ने नंदू को पकड़ने के लिए इतनी मशक्कत न की होती तो फिर उसका सक्सेस रेट इतना ज्यादा किसी हालत में न पहुँचता जब उसने हेडलेस फीमेल वाला केस सोल्व किया था तब उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से दो सौ परसेंट का सक्सेस रेट मिला हुआ था जो कि उसका अब तक का सबसे ज्यादा सक्सेस रेट था हालांकि फिर भी विक्रांत को ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि नंदू को पकड़ने के एवज में उसे इतना ज्यादा सक्सेस रेट मिलेगा लेकिन फिर विक्रांत को समझ में आया कि हेडलेस फीमेल केस भले ही बहुत बड़ा केस था लेकिन उस केस में विक्रांत को अपनी जान ज्यादा जोखिम में नहीं डालनी पड़ी थी जबकि नंदू को पकड़ते समय विक्रांत को काफी खतरो से खेलना पड़ा लोगों की जान तक लेनी पड़ी और खुद भी कई बार मरते मरते बचा था लेकिन इन सब के बावजूद उसके प्वाइंट्स भी काफी बढ़ चुके हैं उसके प्वाइंट्स छह सौ से सीधे चौबीस सौ पर पहुंच चुके थे भले ही वो आज के डुप्लीकेट टास्क के लोकेशन पर नहीं गया था लेकिन फिर भी उसने सिगरेट रॉबरी वाले ट्रक को और नंदू के पकड़ के डुप्लीकेट टास्क को अच्छे से पूरा कर दिया था यहाँ से विक्रांत को एक चीज समझ में आ चुकी थी आज के डुप्लीकेट टास्क का लोकेशन उस कुएं के पास था जहाँ पर नंदू ने चोरी की सिगरेट को छुपाया था और फिर जहाँ से वो सिगरेट को ट्रांसपोर्ट करके अपने लोकेशन पर ले जाने की कोशिश कर रहा था इससे विक्रांत को ये समझ में आ गया था की उसके आज के डुप्लीकेट टास्क में सिर्फ इतना था की उसे नंदू के रॉबरी प्लान को समझना था नंदू को पकड़ना कोई जरूरी नहीं था और ना ही ये काम उसके डुप्लीकेट टास्क का हिस्सा था हालांकि विक्रांत ने समय से पहले ही गैरेज पहुंचकर नंदू की पूरी प्लानिंग को फेल कर दिया था और फिर उसे अरेस्ट भी कर लिया था शायद इसी से सिस्टम में एक्स्ट्रा काम के लिए विक्रांत को एक्स्ट्रा सक्सेस रेट भी दिया गया था विक्रांत अदृश्य शक्ति के इस तोहफे से काफी खुश था वो सोच रहा था की इन प्वाइंट से वो आगे फिर से सिस्टम को अपडेट कर सकता है अभी विक्रांत के लिए और सरप्राइज था उसे अब नया टूल मिल चुका था उसके डिवाइस बार का नोटिफिकेशन आना शुरू हो चुका था और जब विक्रांत ने इसे चेक किया तो उसे वहाँ पर अरेबिक भाषा में 18 लिखा हुआ नजर आया विक्रांत को समझते-तनिक भी देर नहीं लगी कि उसके सक्सेस रेट के बदौलत अदृश्य शक्ति ने उसे 18 नए टूल का तोहफा दिया है ये अठारह नए टूल्स एक से बढ़कर एक थे हालांकि उसमें कोई भी टॉप ग्रेड का टूल नहीं था लेकिन फिर भी जो टूल थे वो काफी काम के थे विक्रांत अलग अलग तरह के टूल्स देखकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहा था इनमें से कई टूल्स को वो पहले भी देख चुका था लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें आज वो पहली बार देख रहा था जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन डिवाइस की मदद से लोगों के चेहरे को पहचान सकता था कॉपी कैमरा था जिससे वो किसी भी सीसीटीवी कैमरे को या किसी भी कैमरे को हैक कर सकता था और फिर उसे एक मास्टर प्रो भी मिला हुआ था जिसकी मदद से वो दुश्मन की स्थिति पर नजर रख सकता था विक्रांत अब खुशी से झूम उठा था और फिर वो टूल बार में किसी ऐसे डिवाइस को ढूंढने लग गया जिससे वो अपने पैर की इंजरी को ठीक कर सके हालांकि इसी समय रूम में रूही वापस आ गई। उसने अपने हाथ में खाने का पैकेट ले रखा था और रूही के साथ ही यहाँ पर इंस्पेक्टर करण भी पहुँच चुके थे मैंने डॉक्टर से पूछा है उन्होंने बताया है की लाल खजूर के साथ मिल्क आपके लिए उस समय बेस्ट है रोही ने विक्रांत से कहा और फिर उसने पैकेट में से दूध का बोटल निकालते हुए विक्रांत के आगे रख दिया अरे करण जी आप इतनी रात में मुझे देखने क्यों आ गए? बहुत रात हो रही है आपको आराम करना चाहिए विक्रांत ने इंस्पेक्टर करण की तरफ देखते हुए कहा वैसे विक्रांत करण की केयर देखकर उससे काफी खुश था करण जी आपके कमरे के बाहर गेट पर लगातार खड़े थे वो यहाँ से गए ही नहीं थे उन्होंने आपको एक बार भी अकेला नहीं छोड़ा रूही ने विकांत को बताया विक्रांत ने फिर अपना हाथ उठाकर इंस्पेक्टर करण को थैंक यू बोलते हुए कहा तुमने मेरा इतना ख्याल रखा है चलो मैं तुम्हें तो अपना स्टूडेंट बना लेता हूँ मेरे साथ काम कर सकते हो तुम इस पर रूही ने हंसते हुए कहा सर वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे आप क्या सोच रहे हैं आपको ये कैसे पता है कि इंस्पेक्टर करण आपको अपना गुरु बनाना चाहते हो ये तो बहुत अच्छा होगा इंस्पेक्टर करण ने मुस्कुराते हुए कहा आपसे सीखना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है सर फिर विक्रांत ने इस पर बड़े गर्व ऐसी मुस्कुरा शुरू कर दिया इंस्पेक्टर करण भी विक्रांत की तरफ देख हंस पड़े फिर करने विक्रांत के थोड़ा करीब जाकर कहा सर मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि क्योंकि मुझे अभी पुलिस स्टेशन से दो अपडेट मिले हैं और ये खबर आपके बारे में ही है मेरे बारे में विक्रांत ने तुरंत बेहद उत्सुकता से सवाल किया